सन की स्थिति में लेट जाइए योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए दोनों पैर एक दूसरे से करीब 12 इंच अलग बाहें शरीर के बगल में हथेलिया ऊपर की ओर खुले रहें, सिर सीधा धीरे से आंखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर कपड़े कंबल, आदि को अच्छे से व्यवस्थित कर लें ताकि शरीर में कहीं पर भी तनाव नहीं कड़ापन नहीं कोई भार नहीं और शरीर को धीरे धीरे स्थिर बनाइए शारीरिक हलचल को धीरे धीरे समाप्त कीजिए आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं स्वयं को मन में कहिए मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं मैं सोऊंगा नहीं अभ्यास के दौरान पूर्ण सजग बन करके रहूंगा इस प्रकार के विचार को अपने मन में लाइए और अपने आप को योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार कीजिए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए मानसिक रूप से अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए पूरे शरीर का ख्याल शरीर को तनाव रहित बनाइए मानसिक रूप से पूरे शरीर का अवलोकन अगर शरीर के किसी भी अंग में कड़ापन है तनाव है तो उस अंग को ढीला छोड़िए उस अंग को शिथिल करने का प्रयास कीजिए कहीं पर भी तनाव या कड़ापन नहीं रहना चाहिए जो आपकी एकाग्रता में विघ्न डाले यह निश्चित कर लीजिए कि आपका शरीर विश्राम की अवस्था में तनाव रहित शिथिल पड़ा है मन में अपने आप को कहिए मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं मैं सोऊंगा नहीं इस अभ्यास क्रम में पूर्ण सजग रहूंगा स्वयं को शांत और स्थिर बनाइए लंबी और गहरी श्वास लीजिए जैसे आप श्वास अंदर लेते हैं वैसे अपने आप को पूर्ण विश्राम की स्थिति में ले आइए और जैसे आप श्वास बाहर निकालते हैं मानसिक रूप से कहिए, मैं विश्राम की अवस्था को प्राप्त कर रहा हूं अब दूर से आती हुई आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए सभी आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए सभी आवाजों के प्रति सजग बनिए। एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर अपने ध्यान को लगाइए आपको केवल आवाज सुनते जाना है यह जानने का प्रयत्न नहीं कि आवाज कहा से आ रही है और किस चीज की है दूर की आवाजों को सुनिए आसपास की आवाजों को सुनिए कमरे के भीतर की आवाजों को सुनिए एक आवाज को सुनकर के अपने मन को दूसरे आवाज की ओर ले जाइए उसे सुनिए फिर तीसरे आवाज की ओर ले जाइए बाह्य वातावरण के प्रति पूर्ण रूप से सजग बनिए, अपनी चेतना को अपनी सजगता को बाहर से सुनाई पड़ते हुए आवाजों पर केंद्रित कीजिए अब अपनी चेतना को श्वास में केंद्रित कीजिए श्वास अंदर आ रही है श्वास बाहर जा रही है श्वास के आवागमन के प्रति पूर्ण रूप से सजग बन जाइए अपने श्वास प्रश्वास को ध्यान से देखिए श्वास गहरी स्वाभाविक और सहज है श्वास पर अपने मन को एकाग्र कीजिए सजगता बनी रहे कि मैं श्वास ले रहा हूं मैं श्वास छोड़ रहा हूं श्वास का ख्याल श्वास के प्रति सजगता अब अपने मन में आप अपने संकल्प को दोहराइए। वही संकल्प जो आप नित्य करते हैं वही संकल्प जो आप योग निद्रा में अपनाए हैं वह संकल्प सूक्ष्म सरल और स्पष्ट होना है संकल्प को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ निष्ठा के साथ अपने मन में तीन बार दोहराइए, बिना शब्दों को बदले बिना भाव को बदले पूर्ण आस्था के साथ योग निद्रा में किया गया संकल्प जीवन में हमेशा फलीभूत होता है अपने संकल्प को मन में तीन बार दोहराइए। अब अपनी सजगता को शरीर के विभिन्न अंगों और केंद्रों पर घुमाइए मेरे निर्देशों के अनुसार अगर हम कहें दाहिने हाथ का अंगूठा तो बंद आंखों के सामने अपने मन में दाहिने हाथ के अंगूठे के चित्र को देखिए मन में कहिए दाहिने हाथ का अंगूठा और अंगूठे को पूर्ण शिथिल कर दीजिए इस प्रकार अपनी चेतना को द्रुत गति से शरीर के विभिन्न अंगों में घुमाना है प्रारंभ करते हैं दाहिने तरफ से दाएं हाथ का अंगूठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी अंगुली चौथी अंगुली हथेली कलाई केहुनी कंधा पुथा कमर नितंब दाएं जांग घुटना सिंडली टखना, एड़ी तलवा दाए पैर का पंजा अंगूठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी चौथी पूरा दायां भाग पूरा दायां भाग शरीर का दायां भाग अब अपनी चेतना को शरीर के बाय हिस्से में लाइए बाए हाथ का अंगूठा पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी अंगुली चौथी अंगुली हथेली कलाई केहुनी कंधा बगल कमर नितम्ब बाएं जांग घुटना पिंडली टखना एड़ी तलवा बाएं पैर का पंजा अंगूठा, पहली अंगुली दूसरी अंगुली तीसरी अंगुली चौथी अंगुली पूरा बायां भाग पूरा बायां भाग शरीर का बायां भाग अब अपनी चेतना को पीठ पर लाइए, दाया नितंब बाया नितंब दाया पुट्ठा बाया पुट्ठा दाया कंधा बाया कंधा रीढ़ की हड्डी पूरी पीठ पूरी पीठ गर्दन सिर का पिछला हिस्सा सिर का ऊपरी भाग अब अपनी चेतना को शरीर के सामने लाइए सिर के ऊपर का भाग माथा दाई भौ बाई भौ भ्रू मध्य दाई आंख बाई आख कान, बाया कान दाया गाल बाया गाल, नासिका छिद्र न शिकाग्र ऊपर का होठ नीचे का होठ ठुड्डी, गला दाई छाती बाएं छाती छाती के बीच का भाग नाभि, पेट पेट का निचला भाग पूरा दायां पैर पूरा बायां पैर दोनों पैर एक साथ पूरा दायां हाथ पूरा बायां हाथ दोनों हाथ एक साथ पूरी पीठ पूरा सामने का भाग पूरा सिर पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर, पूरा शरीर. अपने पूरे शरीर का ख्याल पूरे शरीर का ख्याल अपने शरीर में भारीपन की भावना को जगाइए अपने शरीर के प्रत्येक अंग में भारीपन की भावना को जगाइए शरीर के प्रत्येक अंग में भारीपन के अनुभव के प्रति सचेत रहिए। भारीपन के अनुभव को इतना प्रगाढ़ बनाइए मानो कि आपका शरीर जमीन में धसते जा रहा है पूरा दायां पैर भारी हो रहा है भारी हो रहा है पूरा बायां पैर दोनों पैर एक साथ पूरा दायां हाथ पूरा बायां हाथ दोनों हाथ एक साथ पीठ और धड़ सिर पूरा शरीर भारी हो रहा है धीरे धीरे भारी हो रहा है अनुभव कीजिए कि भारीपन के कारण आपका शरीर जमीन में धसते जा रहा है पूरा शरीर भारी है पूरा शरीर पूरा शरीर अब अपने अंदर हल्के पन के अनुभव को जागृत कीजिए हल्के पन के भाव को जगाइए हल्के पन का अनुभव कीजिए शरीर का प्रत्येक अंग हल्का और भार रहित हो रहा है पूरा दायां पैर पूरा बायां पैर दोनों पैर एक साथ पूरा दायां हाथ पूरा बायां हाथ दोनों हाथ एक साथ पीठ धड़ सिर पूरा शरीर पूरे शरीर में हल्के पन का अनुभव हो रहा है अनुभव कीजिए कि आपका शरीर जमीन के ऊपर हवा में तैर रहा है हल्के पन के अनुभव के प्रति सजग बने रहिए अब जीवन में किसी खुशी के अवसर को याद कीजिए किसी भी प्रकार की खुशी हो भौतिक या मानसिक उस समय की याद को अपनी चेतना में लाइए जीवन में किसी खुशी के अवसर को याद कीजिए उसे सजीव बनाइए खुशी की क्षण को याद कीजिए और उस पर मन को एकाग्र कीजिए यह आपके ज्ञानेंद्रियों से स्पर्श गंध स्वाद श्रवण दृष्टि या किसी मानसिक प्रकार का भावनात्मक प्रकार का हो सकता है उस खुशी की स्मृति को आनंद की स्मृति को सुख की स्मृति को विकसित कीजिए उसके गहरे आनंद में डूब जाइए और अधिक से अधिक सजीव बनाइए खुशी के क्षण का ख्याल योग नेत्र में धारणा का अभ्यास प्रारंभ करते हैं मानसिक रूप से विचार पर नियंत्रण को रखते हुए एक वस्तु की कल्पना करना है जिसका नाम मैं बोलता हूँ जैसे जैसे मैं नाम बोलता हूँ वैसे वैसे आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए और जल्दी से मन में उसके रूप का अवलोकन कीजिए शिवलिंग शिवलिंग खड़े हुए राम खड़े हुए राम रास रचाते हुए श्री कृष्ण रास रचाते हुए श्री कृष्ण दीपक की लव दीपक की लौ रंगीन बादल पीले बादल धुआं के रंग के बादल सफेद बादल काले बादल तारों भरी रात पूरा चांद खड़ा हुआ कुत्ता सोते हुए बिल्ली चलता हुआ हाथी दौड़ता हुआ घोड़ा उगता हुआ सूर्य अस्त होता सूर्य समुद्र में लहरें एक स्वच्छ तालाब नीला कमल सफेद कमल गुलाबी कमल मकड़ी का सुनहरा जाला नदी किनारे की बालू नदी पर चलते हुए नाव पूरे शरीर और मन के प्रति सजग बने रहिए सोना नहीं अब शक्ति के केंद्रों का अवलोकन करने जा रहे हैं जिन्हें चक्र कहते हैं सूक्ष्म चक्रों की खोज कीजिए शरीर में इन चक्रों के स्थानों को देखिए मूलाधार चक्र यह पुरुषों में गुदादवार और अंधकोष के बीच में और महिलाओं में सर्विक्ष तथा योनी के बीच में स्थित है इस चेतना के केंद्र मूलाधार पर अपने मन को एकाग्र कीजिए मूलाधार के क्षेत्र में एक छोटे ज्योति को जलते देखिए स्वादिष्ठान चक्र रीढ़ के हड्डी के नीचे मन को एकाग्र कीजिए ज्योति रूप में स्वादिष्ठान चक्र को देखिए मणिपुर चक्र नाभि के पीछे स्थित नाभि के पीछे मेरुदंड में अपनी चेतना को केंद्रित कीजिए ज्योति के प्रतीक पर अनाहत चक्र हृदय के पीछे मेरुदंड में अनाहत चक्र पर अपने मन को एकाग्र कीजिए ज्योति रूप में चक्र को देखिए विशुद्ध चक्र कंठ में ज्योति रूप में विशुद्ध चक्र को देखिए आज्ञा चक्र ध्रु मध्य में जहां पर पीनियल ग्लैंड रहता है आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए ज्योति के रूप में आज्ञा चक्र का अनुभव कीजिए सहस्रार यह स्वर के बिल्कुल ऊपर बीचों बीच स्थित हैं जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं इस स्थान पर अपने मन को केंद्रित कीजिए पुनः अपनी चेतना को मूलाधार में लाइए मूलाधार चक्र का ध्यान स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान मणिपुर चक्र का ध्यान अनाहत चक्र का ध्यान विशुद्धि चक्र का ध्यान आज्ञा चक्र का ध्यान सहस्रार चक्र का ध्यान अब पुनः अपनी चेतना को शरीर से जोड़ दीजिए अपने शरीर को जमीन पर लेते हुए देखिए अपने शरीर को जमीन पर लेते हुए मानसिक रूप से देखिए बाहर के वातावरण के प्रति सजग बन जाइए बाहर की आवाजों का ख्याल अपने मन को अपनी चेतना को धीरे धीरे बहिर्मुखी बनाइए अब अपने संकल्प को मन में तीन बार दोहराइए। वही संकल्प जो आपने योग निद्रा के आरंभ में किया था मन में तीन बार दोहराइए। अपनी चेतना को पूर्ण रूपेण बहिर्मुखी बनाइए धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए हाथों को हिलाइए सिर को हिलाइए गहरे श्वास अंदर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए और आंखों को बंद रखते हुए उठ करके बैठ जाइए योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओं तत्सत